श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद तिहत्तर दो जनवरी अठारह साधन काल में श्री रामकृष्ण के दर्शन श्री रामकृष्ण एक दिन दिखाया चारों ओर शिव और शक्ति शिव और शक्ति का रमण मनुष्यों जीव जंतुओं वृक्षों और लताओं सभी में वही शिव और शक्ति पुरुष और प्रकृति सर्वत्र इन्हीं का रमण दूसरे दिन दिखाया कि नरमुंडों की राशि लगी हुई है पर्वताकार और कहीं कुछ नहीं उनके बीच में मैं अकेला बैठा हुआ हूं। और एक बार दिखाया महासमुद्र मैं नमक का पुतला होकर उसकी थाह लेने जा रहा हूं। थाह लेते समय श्री गुरु कृपा से पत्थर बन गया देखा एक जहाज आ रहा है बस उमड़ पड़ा श्री गुरुदेव कर्णधार थे श्री रामकृष्ण मणि के प्रति और अधिक विचार न करो उससे अंत में हानि होती है उन्हें बुलाते समय किसी एक भाव का सहारा लेना पड़ता है सखी भाव दासी भाव संतान भाव या वीर भाव मेरा संतान भाव है इस भाव को देखने पर माया देवी रास्ता छोड़ देती है शर्म से वीर भाव बहुत कठिन है शाक्त तथा वैष्णव बावलों का है उस भाव में स्थिर रहना बहुत कठिन है फिर हैं शांत दास्य सख्य और वात्सल्य तथा मधुर भाव मधुर भाव में शांत दास्य सख्य और वात्सल्य सब हैं मढ़ी के प्रति तुम्हें कौन भाव अच्छा लगता है मढ़ी। सभी भाव अच्छे लगते हैं श्री राम कृष्ण सब भाव सिद्ध स्थिति में अच्छे लगते हैं उस स्थिति में काम की गंध तक नहीं रहेगी वैष्णो शास्त्र में चंडीदास तथा धोबीन की कथा है उनके प्रेम में काम की गंध तक न थी इस स्थिति में प्रकृति भाव होता है अपने को पुरुष मानने की बुद्धि नहीं रहती मीराबाई के स्त्री होने के कारण रूप गोस्वामी जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे मीराबाई ने कहला भेजा श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं वृंदावन में सभी लोग उस पुरुष की दासियां हैं क्या गोस्वामी जी को पुरुषत्व का अभिमान करना उचित था सायंकल के बाद मणि फिर श्री रामकृष्ण के चरणों के पास बैठे हैं समाचार आया है कि श्री केशवसेन की अवस्था बढ़ गई अस्वस्थता बढ़ गई है उन्हीं के संबंध में वार्तालाप के सिलसिले में ब्राह्म समाज की बातें हो रही हैं श्री रामकृष्ण मणि के प्रति जी, उनके यहाँ क्या केवल व्याख्यान ही होते हैं या ध्यान भी वे अपनी प्रार्थना को शायद कहते हैं उपासना केशव ने पहले ईसाई धर्म ईसाई मत का बहुत चिंतन किया था उस समय तथा तो उससे पूर्व वे देवेंद्र ठाकुर के यहाँ थे मणि केशव बाबू यदि पहले पहल यहाँ आए होते तो समाज संस्कार पर माथापच्ची न करते जाति भेद को उठा देना विधवा विवाह असवर्ण विवाह स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक कामों में उतने व्यस्त न होते श्री राम कृष्ण केशव अब काली मानते हैं चिन्मयी काली आद्याशक्ति और माँ माँ कहकर उनके नाम गुणों का कीर्तन करते हैं अच्छा क्या ब्राह्म समाजवाद में सिर्फ सामाजिक संस्कार की ही एक संस्था बन जाएगा मणि इस देश की जमीन वैसी नहीं है जो ठीक है वही यहाँ पर जड़ पा सकेगा श्री राम हाँ सनातन धर्म ऋषि लोग जो कुछ कह गए हैं वही रह जाएगा तथापि ब्राह्मण समाज और उसी प्रकार के संप्रदाय भी कुछ कुछ रहेंगे सभी ईश्वर की इच्छा से हो रहे हैं जा रहे हैं दोपहर के बाद कलकत्ते से कुछ भक्त आए हैं उन्होंने श्री कृष्ण को अनेक गीत सुनाए थे उनमें से एक गीत का भावार्थ यह है माँ तुमने हमारे मुँह में लाल चुस्ने देकर भुला रखा है हम जब चुसनी फेंक कर चिल्ला कर रोएँगे तब तुम हमारे पास अवश्य ही दौड़ कर आओगी श्री राम कृष्ण मली के प्रति उन्होंने लाल चुसनी का नया ही गाना गाया मली। जी आपने केशव सेन से इस लाल चुसनी की बात कही थी श्री राम कृष्ण हाँ और चिदा काश की बात और भी कई बातें हुआ करती थी और बड़ा आनंद होता था गाना नृत्य सब होता था